आई के मन बिरतराई क्रोध मनोज लोग मदमाया सहि सकल राम की दया सोन इंद्र, इंद्र जाल नहीं भूला जा पर हो ओहि सुन टयन कूला माता मैं अनुभव अपना हरि भजन जगत सब सपना मुनि प्रभु गए सरोवर तीरा नाम सुभग गंभीरा संतर दैजस निर्मल बारी, बारी। बांधी घाट मनोहर चारी जहाँ तहाँ पियाई विविध मृगनीरा, नीरा जन उदार ग्र जाशक भीराइन सघन वोट जल बेजन पाई मरम माया छन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सुखी मीन सवे करस अति अगात जल माये धर्म सी न सुख संयुत जाए तो भगवान ने ग्रही लोगों की तरह से कामी लोगों का तरह का नाटक किया उसी प्रकार से उन्होंने जैसे कि उनकी दशा होती है उनको चिंता भय स्मृति और इस प्रकार के अनेक विकार उत्पन्न होते हैं काम के साथ में वो सब उन्होंने प्रकट करके दिखा दिए वैसे वैसे वर्णन कर दिया प्रलाप भी कर दिया उसी प्रकार से और फिर बाद में भगवान राम जो है वो सब करते करते अंत में लक्ष्मण जी को उपदेश देने लगे देखो ये है काम क्रोध लोग ये तीन मनुष्यों के लिए बहुत भयंकर शत्रु हैं इनसे बचना चाहिए तीनों के बचने के लिए उपाय भी बता दिए तीनों की अलग अलग अपनी अपनी शक्तियां हैं जो उन शक्तियों का विनाश कर दे उनसे बच जाए वो काम के उधार से बच सकता है ये सब भगवान की कथा शंकर जी सुना रहे हैं आगे कहते हैं गुणातीर्थराचर स्वामी अभी शंकर जी कहते हैं भगवान राम का उपदेश पूरा हो गया अब शंकर जी कहते हैं भगवान कैसे हैं गुणातीत त्रिगुणातीत है थे, थे। मैंने जो त्रिगुणात्मक रचना जितनी जगत की है और जितने भी जीव तमस तीन विकारों से युक्त हैं उन्हीं के साथ माया है और उन्हीं के साथ काम करोध आदि विकार भी, भी उन्हीं में लगे हुए हैं लेकिन जो त्रिगुणातीत है तीनों गुणों से अतीत है मान्य गुणों से रहित मुक्त है उनसे उसको ये काम क्रोधाधि विकार हो ही नहीं सकते इसलिए कहते भगवान का तिरुनातीत है और सचराचर स्वामी के माने माया के भी स्वामी हैं जिस माया ने समस्त जगत, जगत की रचना की वो समस्त जगत के ही स्वामी है चरित्र जितनी भी सृष्टि है वो माया में है और भगवान उसके स्वामी हैं स्वामी के माने माया उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हुए माया उनके अधीन है कैसे भगवान है राम उमा सब अंतरयामी उमा संबोधन है शंकर जी पार्वती जी कहते हैं कि भगवान राम जो है वो हो सब अंतरयामी है सबके हृदय में बास करने वाले हैं और सबकी प्रति को जानने वाले हैं और सबका अंतरतम में स्थित होकर के सभी का नियंत्रण भी करने वाले हैं उनका सबका शासक है एक एक बाहर से स्वामी होता है एक आंतरिक स्वामी होता है। तो भगवान जो है वो अंतरतन में स्थित होकर के सबका नियमन कर रहे हैं समस्त जगत में जो प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं ये प्रकृति के नियम ठीक ठीक कार्य करते रहते हैं क्योंकि परमात्मा इनके मूल में स्थित है उसके कारण से सब प्रकृति के नियम यथावत चलते रहते हैं वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाते इसी प्रकार से समस्त प्राणी भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगते हुए सुखी दुखी होते रहते हैं उसके मूल कारण परमात्मा ही है वही सबके मूल में विद्यमान है इसके कारण कर्म का भी नियम कर्म विधान भी है वो प्रकृति का ही एक नियम है जैसे बायु प्रकृति जैसे आंतरिक प्रकृति अपनी आंतरिक प्रकृति का भी वही नियमता है परमात्मा ही उसी के नियमन से आंतरिक प्रकृति कर्म विधान के रूप में सुख दुख इत्यादि देती हुई कार्य करती रहती है इसलिए भगवान को कहते हैं इन सबका स्वामी है इन सबका शासक है सर्वोपरि है मन कहने का तात्पर्य कि उनमें फिर ये है ये है संसारी संसार और संसार के काम करो साधे विकार भगवान में नहीं हो सकते ये जो पंक्ति कही तो तुम शंकर जी कहते हैं कि देखो भगवान राम ने कामी लोगों की जैसे कोई विकार हो को ही नहीं सकते फिर उन्होंने विकार तो दिखाई दिए उनमें उनमें इस प्रकार की यह है लोगों की तरह से विराप करते हुए तो उनको देखा गया तो शंकर जी कहते हैं उसका कारण क्या है देखो काम कह दी में दिखाई कामी लोगों की तरह से ग्रही लोगों की तरह से ज्दी दिखाई ये दैनिक स्थिति है तो रोने लगा कोई तो ये क्या दीनता आ गई उसमें विलाप <coughs> करने लगा तो ये स्थिति आ गई तो कहते के मन व्रत जो हैं उनके अंदर वैराग को दृढ़ करने के लिए भगवान ने ऐसा किया अब वहां बन में जिस किसी वन में भगवान जाते हैं वहां सब जगह ऋषि मुनि सब बास करते हैं तपस्वी बास करते हैं जो उन्होंने भगवान की लीला सब देखी तो उनका वैराग व्रत तो पहले थे अब उनका वैराग्य और दृढ़ हो गया और वैराग्य दृढ़ हो गए विषयों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाए न जा। स्त्री की तरफ न और पांचों प्रकार के जो विषय हैं उनके साथ का उनका त्याग कर दिया उनका बिल्कुल उनकी तरफ विषय मात्र उनको सब सबको नहीं रहेगी उनका वैराग बड़ा ही दृढ़ हो गया तो इसके माना यह भी है कि भगवान जो चरित्र कर रहे हैं इसके द्वारा वैराग को भी व्यक्तियों के जो कथा श्रवण करते हैं उनके अंदर वैराग्य जाना चाहिए जितना अधिक वैराग्य आता जाता, जाता है मन कथा के प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है भगवान के चरित्र को होकर के जैसे कि प्रभाव उस समय पड़ा जो उस समय ऋषि मुनि थे उनमें वैराग्य दृढ़ हुआ इसी प्रकार के कथा का भी फल है कि वैराग्य दृढ़ हो तो धीरन के मन व्रत दृढ़ाई और कहते हैं शंकर जी के देखो क्रोध मनोज मोद मत लोभ मत माया छूटे सकल राम की दाया भगवान राम तो ऐसी शक्ति हैं जो कृपा करें तो जीवों के काम क्रोध लोभ छूट जाते हैं और स्वयं भगवान ही अगर काम क्रोध लोभ में पड़े हुए तो कैसे छुड़ा देंगे किसी दूसरे इसलिए कहते हैं उनको तो काम क्रोध आदि है ही नहीं वो तो, तो समस्त विकारों से रहते हैं अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई निगाह की तो उसका कोई प्रयोजन और ही है यहाँ पर इस प्रकार बता देते बहुत बड़ा मोह का जो कारण है जो प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं कि भगवान ने अवतार दिया तो सर्व अंतर्यामी सब है और सब जानने वाले हैं तो फिर उनको कैसे पता नहीं लगा कि सीता जी कहाँ हैं और क्यों इस प्रकार से रोने लगे और उनकी सीता जी को रावण जैसा कोई व्यक्ति ले ही कैसे जा पाया जब भगवान है तो इस प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान यहाँ पर ये कर दिया इस प्रकार के शास्त्र को, को पढ़े तो ये सब समाधान तुलसीदास जी बीच बीच में करते जाते हैं जो तुलसी राम चंदमान पढ़ेंगे नहीं दूर से सुनी सुनी बातों को देखेंगे तो उनको उसका उत्तर नहीं मिलेगा ग्रंथ में पुस्तक में उत्तर मिलता जाता है शंकर जी उसका समाधान कर रहे हैं पार्वती जी कथा सुन रहे हैं शंकर जी समाधान कर रहे हैं कहते हैं क्रोध मनोज लोभ मद माया ये माया तो सभी है चाहे क्रोध हो चाहे काम हो मनोज मन काम क्रोध काम लोग मत तो मत मने धन इत्यादि का मत जो हो जाता नशा करता है व्यक्ति के ऊपर तो वो मत ये सब माया ही है ये सब माया का जाल है इसमें कहते हैं कि छूट ही सकल छूट ही सकल राम की दया ये माया छूट जाती है अगर भगवान की कृपा होती है तो माया से छूट जाता है काम क्रोध आदि विकार तो उसमें नहीं रहते दो स्थितियां हैं जीव की एक तो बंधन की स्थिति अज्ञान की स्थिति जब काम क्रोध हाथ विकारों में पड़ा हुआ है दूसरी स्थिति जीव की वो है जबकि इनसे सबसे छुटकारा हो जाता है बहुत बार तो लोगों को यही संभावना नहीं दिखाई देती कि काम क्रोध हाथ से कैसे कोई छूट जाएगा ये तो रहेंगे रहेंगे ये तो मनुष्य के साधारण सहज धर्म है स्वभाव व्यक्ति का है स्वभाव कैसे छूट जाएगा व्यक्ति का काम क्रोध आदि तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नहीं है। एक स्थिति आती है जब जबकि छूट सकते हैं लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहे कि अगर छूट सकते हैं तो हमने छोड़ दिए और छूट जाएंगे तो हम संकल्प करने मात्र से छोड़ देंगे तो छूटेंगे भी नहीं तब तो उसे यह लगता है कि चुंक हम छोड़ नहीं पाते इसलिए छूटेंगे नहीं ऐसा नहीं है अपने छोड़ने का प्रयास तो व्यक्ति को करना चाहिए और इन्हें सबसे मुक्त होने की इच्छा भी करनी चाहिए लेकिन उपाय ये नहीं है कि बस इच्छा कर लिया बस पूरा हो गया उसके लिए तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है जब उनकी कृपा प्राप्त होती तभी ये छूटते हैं जो भगवान के भक्ति नहीं जिनके हृदय में ऐसा नहीं कि वो छूट जाए उनको लेकिन दूसरी तरफ रामचरित में ये भी पक्की बात कही गई कि यदि कोई भगवान के शरण में जाए और भगवान का भक्त हो या भगवान का किसी व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो उस ज्ञान में स्थित हो और फिर भी उसके काम क्रोध आदि में छूटे तो कई असंभव बात है ये असंभव बात मन में से एक ही बात सत्य है या तो वो परमात्मा के शरण में जाकर के उसके हृदय में भक्ति आई नहीं इसलिए काम क्रोध आदि विकार विद्यमान है और यदि परमात्मा के क्षण में चले गए उसकी स्थिति में हो गए तो काम क्रोधाज विकार रह नहीं सकते इसका उदाहरण देते हैं जहां सूर्य होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा अंधकार है तो इसके मैने सूर्य नहीं इसलिए जब वो कभी कभी लोगों को इस प्रकार का भ्रम होता है अरे ये तो काम क्रोध राज विकार तो सबके रहते हैं परमात्मा के स्वर्म चले भक्त हैं ज्ञान ही है तो भी हैं। ये बेकार रहते ही फिर भी रहते हैं इसके माने अगर ये छूटते नहीं तो कोई मुक्त भी नहीं होता इसके माने सबसे आखिर ही गलत हो गया नहीं अगर ये छूटते नहीं तो कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता मुक्त नहीं होता तो भगवान की भक्ति और ज्ञान बेकार है फिर किस काम के हो उनका प्रयोजन यही है कि व्यक्ति इनसे सबसे छूट जाए इनसे सबसे उसका छुटकारा हो जाए मुक्ति प्राप्त करिए इसलिए क्रोध मरोज लोग मत माया छूटे सकल राम की दाया और राम की दाया छूटते हैं इस बात को और पक्का करते हैं भगवान शंकर जी कहते हैं सोनर इंद्रजाल नहीं भूला जाकर हो ही यो है जिसके ऊपर वो नट अनुकूल हो वो इंद्रजाल में नहीं पड़ता अब यहाँ इंद्रजाल है माया और नट है माया का स्वामी परमात्मा और जमुरा जो इसके साथ में जो नट के साथ में रहता है जो जादू दिखाता है उसके साथ में एक जमुड़ा रहता है उसका सहायक वो जो साथ में रहता है वो उसके ऊपर उसकी जो है वो जादूगरी उसके ऊपर नहीं चलती जादूगर अपनी सब जादू दिखाता है अब तो वो लोग कम दिखाई देते नहीं कि जादूगर टाइप के कुछ व्यक्ति हुआ करते थे जो सड़क के किनारे बैठ करके जादू दिखाने लगते थे अब तो बड़े बड़े जादूगर आते हैं बड़े बड़े हॉल में बड़े बड़े कार बड़े बड़ दिखाते हैं, लेकिन गाँव में आते से पहले तो उनके मुंह में पेट में से निकाल करके भारी गोला निकाल देंगे गले से और दांतों में आके फंस जाएगा और फिर खूब मुंह खूब गोले को घसीट करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो बाहर निकलेगा नहीं आ, इतना भारी गोला चार इंच का बहुत भारी गोला जो दांतों के बाहर से निकल नहीं सकता मुंह बात खूब दांत फैलाएंगे लेकिन निकलेगा नहीं फंस जाएगा उसमें उसको जो है उन्होंने अपने उसी गोले को फिर खा जाएंगे घटक जाएंगे आवाज नीचे नीचे ठोक निकल गया फिर पेट में चला गया ऐसे करके दिखा देंगे तो ऐसे ऐसे करके तमाम तरह के जादू ये लोग दिखाया करते थे गाँव में लेकिन उनके साथ में एक रहता था जमी बाई लोहर साथ में रखते थे तो वो जो जादू दिखाना होता था वो तो युक्तियां हैं कि कोई न कोई ट्रिक्स है तो उनके लिए सामान आमान कुछ ना कुछ रखा रहता था वो तो लड़के जो उसके पास उठा होता था वो उसके बीच में सप्लाई करता रहता था देता रहता था तो उसको वो ले ले करके वो अपने जादू दिखाते हैं तो लड़का तो जानता है उसके साथ में रहने वाला जो सहायक कि ये ये कैसे कैसे ट्रिक कर देते हैं और कैसे कैसे करके ये जादू कैसे बन जाता है तो उसके ऊपर वो देख करके थोड़े ही कहता है अरे भाई तो बड़ा विचित्र काम कर दिया वो तो और लोगों के लिए जो दूसरे लोग हैं उनके लिए उनके ऊपर जादू जादू चलता है तो ऐसे तीन और तीन बातें हुई एक तो जादूगर हुआ एक जादू हुआ और एक जादूगर के साथ पे रहने वाला एक और उसका सहायक हुआ तो आप देखो इसी प्रकार से वो परमात्मा जादूगर माया उसकी जादू और सारा संसार उस जादू से मोहित होता है देख करके उसे फंस जाता है जादू में लेकिन जो परमात्मा के साथ है जो परमात्मा की शरण में चला गया और परमात्मा के साथ एकीकृत हो गया उसी के साथ हो गया तो बस वो तो तमाशा देखता है कि परमात्मा कैसे सब लोगों को अपनी माया जाल में फंसाए हुए है कैसी कैसी माया परमात्मा की विचित्र है जादूगर के जादू तो एक छोटा सा उदाहरण है जादूगर का जादू है ही क्या उस परमात्मा की जादू के सामने वो तो ऐसा विचित्र परमात्मा का जादू है ऐसी माया है की लोग बात जो हैं उस माया में पढ़ करके इंद्रजाल में फंस करके अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम माया में नहीं है कोई और हम माया को जानते हैं और हम माया के चक्कर में नहीं है ऐसे कहने वाले भी माया के चक्कर में होते हैं माया के चक्कर में रहते हुए इस प्रकार से बोलते हैं कि हमको हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कोई माया वाया हमारे ऊपर नहीं है तो ये इस प्रकार की जो है अद्भुत माया है तो कहना है शंकर जी का कहने का तात्पर्य है कि इस माया से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए उसके ऊपर ये माया का प्रभाव नहीं चलेगा इसलिए अब बात ये हुई कि भगवान की दया कैसे प्राप्त हो ये परमात्मा अनुकूल कैसे हो हम कैसे उसकी शरण में जाएं, क्या करें, तो उसका अगले उपाय भी बता देते हैं कह हैं कि उमा का हूं मैं फिर कहते हैं देखो पार्वती हम बतावे तुमको हम अपना अनुभव तुमको बताते हैं की सतहरे भजन जगत अपना बस ये उपाय है उसे माया से बचने का सतहरे भजन कि भगवान का भजन करते रहें और इसी को सत समझे हर भजन के माने अपने आप को अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़े रहें परमात्मा को भूने नहीं सदा परमात्मा भाव में रहे एक परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है सारा मात्र वही एक परमात्मा है और जगत तो कहते हैं कि ये सब जगत सब सपना ये समस्त जगत सपना है सपना है कि माने सपने के समान है माया है पति का आभार मात्र या कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पर जैसे सपने सत्य नहीं है वैसे ये समस्त जगत भी सत्य नहीं है जागृता अवस्था में दोनों है जगत भी है संसार भी है दोनों में से कोई सत्य नहीं है न संसार सत्य जो जीव ने अपनी कल्पना से रच लिया है और न जगत सत्य जो ईश्वर ने रचा है ये दोनों ही कल्पना है जैसे संसार जीव की कल्पना है ऐसी जगत ईश्वर की कल्पना है कल्पना सत्य नहीं होती मनगढ़ होती है ऐसी करके ये है जगत भी एक कल्पना मात्र है इसलिए जैसे रात में हम सपने देखते है वो भी हमारी मानसिक कल्पना है ऐसी जागृता अवस्था का संसार भी कल्पना है और वैसे ही ईश्वर का कल्पना ये जगत है ये सब कल्पना है एक परमात्मा ये सत है वही सर्वत्र है और उस परमात्मा के अत्यंत कहीं कुछ नहीं जिसका भाव इस प्रकार का रहेगा और परमात्मा के साथ अपने आप को इस भाव से परमात्मा ई है समझ करके परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़े रहेगा वही भगवान का भक्त है सतहर भजन वेदांत का अगर कोई व्यक्त हो तो ये कहेगा कि परमात्मा ही एकमात्र ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये तो वेदांत बोलेगा कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है भक्त कहेगा तो क्या कहेगा कि भगवान का भय सत्य है जगत मिथ्या है जगत तो और मिथ्या दोनों के लिए एक समान है भक्त के लिए भी, के लिए भी। ज्ञानी के लिए भी लेकिन ज्ञानी के लिए ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है ब्रह्मात्मा ही के भाव हम भी उस ब्रह्म में ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ये तो की बात हुई और भक्ति की बात के पास हम भगवान से जुड़े रहे निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे उनकी उपासना होती रहे बस यही एक मात्र सत्य है इसलिए अब देखेंगे दे धीरे दे धीरे दे करके अगर समझने के विचार करना ध्यान दें तो बस कहने का एक ढंग मात्र है साधना का ढंग एक मात्र है वही अंतर लेकिन तत्व तो की बात एक ही है मूल बात मुख्य बात समस्त शास्त्रों में एक कही है उसमें कहीं कोई भेद कहीं नहीं रह रज चाहे वेद उपनिषद हो चाहे शंकराचार्य हो और चाहे तुलसीदास जी हों चाहे सोदास हो चाहे मीरा हो चाहे कबीर हो सार जितने जो है वो जो हो पर्रह्म परमात्मा भाव वो उसी में सबकी गण मान्यता को वही एक मात्र सत्य और जगत से मिथ्या है सतहर भजन जगत सब सपना बस अब यहाँ जो है ये तो पहले तो अब ये प्रसंग पूरा हो गया यहाँ पर एक तो भगवान श्री राम जी ने जहाँ से शुरू किया जब वो चले राम जब त्या हाँ से चले के यहाँ से चले तो वो दूसरे वन में पहुंचे और उस वन में उन्होंने फिर इस प्रकार से वियोग की लीला की और करते करते फिर वो आगे बढ़ चले जा रहे थे और भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश लगे और फिर वे शंकर जी ने इस कथा का जो है वो हो, सार बता दिया कि इसमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए भगवान के वियोग की लीला से वो भी बता दिया कि देखो उनका तात्पर्य लीला का तात्पर्य है वो शंकर जी ने बोल दिया इस प्रकार देखते हैं कोई न कोई कथा प्रसंग चलता है और कथा प्रसंग जब पूरा होता है तो चाहे शंकर जी उसका तात्पर्य बतावे और चाहे का चाहे तुलसीदास जी बतावे चाहे व्याघ्रवल बतावे ये सब वक्ता जितने लोग हैं फिर उस कथा को बताते हैं देखो इस कथा से क्या सीखा बस फिर वो बताएं ये सीखो सीखने की बात उसमें है। अब ये नहीं कि कथा सुनी और अपने मन से कुछ और अर्थ लगा लिया अब जैसे कथा सुनी भगवान की वियोग की अरे साहब ये तो माया ऐसे ही होती सबके साथ नहीं सब काम करो सबके साथ ले लेते हैं अरे तो भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हमारी बात ही क्या ऐसा करके निराश होकर के उसी माया में पड़े रहे ये उपदेश देने के लिए कथा नहीं है यह कथा माया से छुटकारा पाने के लिए है इस प्रकार से उस दृष्टि से देखें इसलिए शंकर जी ने सातन के दीनता के मन बिरत ये इसका सबका इस बस अब कथा खत्म हो गई अब दूसरी कथा सुनो आगे क्या होता है सरोवर तीरा मन क्या अब आगे की दूसरी कथा सुनो सूचित करता है नई कथा आगे की प्रारंभ हो रही है पुणी प्रभु गए सरोवर तीरा चलते चलते भगवान जी वो जहाँ शबरी ने बताया था कि आप पंपा सरोवर के पास पहुँचेंगे तो माँ सुग्रीव मित्र मित्रता होगी तो वो कथा शुरू होती है तो भगवान पंपा सरोवर के पास पहुँचे पंपा नाम सुबद गंभीर पंपा एक सरोवर है वहाँ पर एह, जो की बहुत ही सुंदर स्वच्छ जल भरा हुआ है गहरा खूब पानी भरा हुआ है ऐसा एक सरोवर वहां उस सरोवर के तट भगवान पहुंचते हैं अब देखते हैं कि यह सरोवर जो है लगभग वैसा ही है जैसे रामचरितमानस के बालकांड में मान सरोवर कैलाश में जो मान सरोवर है उससे तुलना करते हुए रामचरितमानस को एक समान बताया था और उसका भी वर्णन इसी प्रकार से किया था जैसे मानसरोवर का वर्णन है ऐसे ही इस पंपासर का वर्णन है ये पंपासर भी मानसर के मानसरोवर की समान है मानसरोवर बिल्कुल न हो तो न हो लेकिन नंबर दो तो है ही है मानसरोवर प्रमुख सबसे ज्यादा कैलाश पर्वत के ऊपर उसमें भी हंसवास करते हैं और बहुत सुंदर सरोवर है ऐसे करके ये दक्षिण का मानसरोवर ये समझो तुलसीदास की दृष्टि में दक्षिण में ऋषि पर्वत के पास ये वहां पर एक सरोवर है उस सरोवर की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं इसको मानसरोवर ही समझो वैसे ही सब सुंदरता है कहते हैं कि उसमें जल कैसा साफ शुद्ध सु, भरा हुआ गहरा निर्मल जल कैसा भरा हुआ है कहते संत हृदय जैसे निर्मल बारी जैसे संत का हृदय हो ऐसा उसका जल भरा हुआ है अब जो जल की निर्मलता का अगर वर्णन करते हैं और संत के हृदय की तुलना कर देते हैं तो कम से कम ये तो समझे ही सकते हैं कि संत का हृदय कैसा निर्मल होगा अगर आपने स्ट्रक्चरल देखा हो जिसमें जिसमे धूल मिट्टी कुछ न हो नीचे सरोवर के नीचे की तली तक दिखाई दे रही हो जिसमें कनक पड़े हो वो भी सब साफ दिखाई दे रहे हो पानी में कहीं मैलापन्न हो और पानी के ऊपर कहीं काई आई में जमी हो ऐसा साफ पानी भरा हो तो समझ लो पर संत का हृदय भी ऐसा ही साफ होता है मानो उसमें कहीं मलिंग नहीं कहीं उसमें कपट नहीं छल छिद्र नहीं उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं विकार नहीं ये सब जब दूर हो जाए तब वो संत हुआ संत की यही संतता उसमें यही है कहते हैं संत हृदय जैसे निर्मल बारी अब तुलसीदास तो जी जब इस प्रकार का उदाहरण देते हैं अब है तो सरोवर और उदाहरण दे रहे हैं संत का हृदय सरोवर तो, तो आंखों से दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष है और संत का हृदय तो अप्रत्यक्ष है हर किसी को संत का हृदय थोड़ी दिखाई देता है और उससे जब तुलना दे के जब बाहर की वस्तु को देते हैं तो एक प्रकार है उल्टी तुलना है संत का वर्णन करते समय कहना चाहिए कि देखो संत का हृदय ऐसा निर्मल होता है उसका वर्णन कर रहे हो तो कह देखो संत का हृदय ऐसा निर्मल होता है जैसे की बिल्कुल स्वच्छ जल हो ऐसा होता है तब तब आज स्वच्छ जल ने देखा है उसी से अनुमान लगा करके समझ ले संत का हृदय भी ऐसा ही निर्मल होता होगा लेकिन तुलसीदास बात करते हैं संत का हृदय तो मानो साफ दिखाई दे रहा है उनको तो। अब सामने आ गया पंपा सरोवर तब कहते पंपा सरोवर तो जैसा संत कह रहे हो हमने देखा साफ होता है वैसे ये पंपा सरोवर है ऐसे करे तो यहाँ होता ये है कि ये उपमान उपमेय हो जाता है उपमेय उपमान हो जाता है ये भी अलंकार है यानी काव्यात्मक भाषा का ये है काव्य का एक प्रकार इस प्रकार है जहाँ पर ये है उपमेय उपमान बदल जाते हैं तो वो ऐसे करके बदल गया संत हृदय के हो गया उपमान और जो है ये उपमेय उपमेय हो गया निर्मल बारी जल हो गया बांधे घाट मनोहर चारी और कहते सरोवर तो के जो वो चार घाट हैं चारों घाट बंधे बंधे के माने चारों में सीढ़िया पक्का मान सरोवर पक्का जो उसमें उसमें घाट बंधे बांधे घाट मैंने ऐसा नहीं कच्चा तालाब नहीं है नेचुरल बन गया हो चारों तरफ तो पानी समट करके भर गया हो इतनी बात नहीं है उसमें सब में पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं तीन तरफ पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं एक के बाद एक सीढ़ियां हैं और एक तरफ ढालदार सीढ़ी है हा? इस प्रकार का सरोवर माने जब आप अगर देखें कहीं पक्के तालाब बने कहीं देखे शहरों में कहीं पुराने तालाब गांव में देखें तो वहां देखेंगे कि तीन तरफ सीढ़ियां तो बना दी जाती है एक तरफ सीढ़ी नहीं बनाई जाती है एक तरफ जो है ढाल रखा जाता है तो ढाल क्या रखा जाता है की जहां तहाँ पी नीरा पशु आते हैं और पानी पीते हैं गाय दल तालाब में पानी पीते हैं जहाँ जानवर आकर के पीते हैं तो वो सीढ़ियों से तर्क नहीं पीते उनमें जहाँ ढालदाराइड होती है उस तरफ वो पशुओं का घाट होता है और तीन तरफ के तो झाल जो होते हैं वो लोग अपने अपने जैसे गाँव का घाट हुआ गाँव के तो अपने अपने बांट लेते हैं देखो कि ये स्त्रियों का घाट है ये पुरुषों का घाट है और पुरुषों में से उसी जात के लोगों का ये घाट है निची जात का ऐ सरोवर एक ही, उसी में सबके घाट बटे हुए हैं, सब अपने अपने बांटे हुए उसी में सब पहुंचते हैं उसी में तो जैसे सबके लिए सब प्रकार के लोगों के लिए एक ही जल है सब वही पहुँचते हैं इसीलिए संसार में सब प्रकार के जितने भी व्यक्ति है सबके लिए अंतता शरण परमात्मा ही है और वो जल जो है वो परमात्मा के समान है संत हृदय के समान तो निर्मलता है उसकी लेकिन जल स्वयं क्या है जल एक बात है जल की निर्मलता दूसरी बात है जल की निर्मलता तो संत हृदय की तरह से है लेकिन जल स्वयं किस तरह से है अब आगे बताते हैं देखो अभी उसमें इस पंक्ति में थोड़ी सी बात रह गई की जहां त आप यही नीरा जन उदार ग्रह जाचक भीरा कहते हैं जैसे कि कोई उदार व्यक्ति होता है होता है तो उसके घर याचिकों की भीड़ बगी